अष्टक्र सानुरागाम सागा्रिद्रष्टा मृत्यु वा समूपस्ती अविहल मना स्वस्थ मुक्त महाशय सुखे दुखे नरे नार संपत्सु च विशेषो च सर्वत्र नैवीर न हीषा नारुण्यम न ना उुद्य दीनता नश्चर्य न्शोभ क्षीण संशन नरे मुक्त विषय देश नवा प्राप्तं नवाषयुप असंशक्तमना प्राप्त उपास्ते समीता हीतविक न शून्यचित नाती कल्यम संस्थित नीमो नहींो नीर न किंचीदी निश्चित अंतरगलसर्वाश पी करो न मन प्रकाश दशाम काम प्रकाशसम्मोहापन जाड़र्जित दशा कामी संलितनस पहला सूत्र सानु रागम स्त्रियम दृष्टवा मृत्युं समुपस्थित अविहल मनः स्वस्थः मुक्त एवं महाशया प्रीतियुक्त युक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर जो महाशय अविचल मनः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 नो करने का वेदांत की अचानक जरूरत क्या पड़ी अभी तो कोई भोजन आप कर नहीं रहा उसने का पागल एक जवान लड़की निकलती थी सीटी बजाने का मन हो। <laughs> जब बूढ़ा आदमी सीटी बजाता तब उसकी उम्र उसे भूल जाती तब मौत करीब है यह भी भूल जाता बूढ़े को दूल्हा बना के घोड़े पर बिठा के देखो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 गा स्त्रियम दृष्टवा मृत्युम सम समुपस्थितम पास खड़ी हो प्रेम से भरी हुई स्त्री युवा सुंदर सानुपाती रागयुक्त तुम्हारे प्रति उन्मुख तुम्हारे प्रति आकर्षित और खड़ी हो मृत्यु इन दोनों के बीच अगर तुम अविचल मना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 तुम कहीं भी रुकना मत धन पर पद पर मोह पर लोक पर राग पर कहीं रुकना मत चलते ही जाना जागते ही जाना चलो न मन की पालन की चलो ना अपनी छांव बटमारों का देश है नहीं सजन का गांव सब में सबकी आत्मा सब में सबका योग ऐसे भी थे दिन कभी ऐसे भी थे लोग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 लेकिन उससे कहो कि धीरे धीरे अभ्यास करो ये बड़ा योगाभ्यास है ये कोई ऐसे नहीं सदता साधन से सदता है और बड़ी कठिन बात है तुम थोड़ा अभ्यास करोगे तो सच जाएगा थोड़ा अभ्यास करेगा तो निश्चित सत जाएगा सद क्या जाएगा अभ्यास करने से वो जो अब तक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 मुल्ला भी घबराया क्योंकि वो यहाँ कभी नहीं आई थी घर ही घर बात करती थी आ गई मधुशाला आके उसकी टेबल पे बैठ गई और कहा आज तो मैंने भी तय किया कि मैं भी पीना शुरू करती हूँ तुम तो रुकते नहीं मैं भी शुरू करती हूँ मुल्ला थोड़ा घबराया भी कि ये क्या मामला हो रहा है एक ही पीने वाला घर में काफ़ी है अब उसको ये भी डर लगा कहीं ये भी पीने लगे तो जो बदतमीजी मैं इसके साथ करता रहा वही बदतमी अभी ये मेरे साथ करेगी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 हजार बार समझाया कि बड़ी कठिन चीज है और तुम यही सोचते थे सदा कि मैं बड़े मजे लूट रहा हूं अभ्यास करो तो दुख सुख जैसा मालूम होने लगता है चाह पैदा हो जाए तो दुख सुख हो जाता तुमने ये देखा एक स्त्री को तुम चाहते एक पुरुष को तुम चाहते जब तक चाह है तब तक सुख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 छीन संसरणे नरे जिस व्यक्ति का ये अंतर संसार शांत हो गया न हिंसा ना कारुण्यम ऐसे व्यक्ति में न तो हिंसा रह जाती ना करुणा ये समझने जैसी बात है हम कहते हैं महावीर महा महाकरुणावान वो हमारी गलती है हमारी तरफ से ठीक लगता है लेकिन महावीर की तरफ से सोचने पे गलती जिसका क्रोध ही चला गया उसमें करुणा कैसे बचेगी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 सारा द्वंद चला गया जहां जहां द्वंद्व है वहां वहां निर्द्वंदता की स्थिति आ गई तो सूत्र कहता है ऐसे मनुष्य में ना हिंसा है ना करुणा ना उद्दंडता है और ना दीनता है ऐसा व्यक्ति ना तो अहंकारी होता और न निर्अहकारी होता ऐसा व्यक्ति विनम्र भी नहीं होता दम्भी भी नहीं होता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 परंपरावादी वो है जो हमेशा कोशिश करता है जो सब चल रहे हैं भेड़ चाल वैसी ही चाल मेरी रहे जरा भी अन्यथ हो जाऊँ अन्यथा अड़चन आती लोग चौंक के देखने लगते जैसे कपड़े लोगों ने पहने वैसे मैं पहनूँ जैसे बाल उन्होंने कटाए वैसे मैं कटाऊँ जो बातें वो करते हैं वही बातें मैं करूँ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 उन्होंने सारा भीड़ के मापदंड तोड़ दिए वो ऐसे जिएंगे जैसा भीड़ चाहती कोई ना जिए मगर अभी भी, भी भीड़ से ही प्रभावित है उनका भी आदेश आता भीड़ से ही भीड़ स्नान करती तो वो स्नान नहीं करते। भीड़ सुंदर कपड़े पहनती तो वो गंदे कपड़े पहनते मैंने ऐसा भी सुना है कि अमेरिका में ऐसी दुकानें भी खुल गई है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 बासा पुराना गंदा कई मौसम देख चुका है घिसा पिटा तब मेरे एक मित्र हैं नेपाल में उनकी फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में वो एक ही काम करते हैं नई मूर्तियां बनाते हैं एसिड डाल के उनको खराब करके ज़मीन में गढ़ा देते साल छः महीने बाद उनको जमीन से निकाल लेते कोई 500 साल पुरानी बताते हैं कोई हजार साल पुराना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 पुरानी भाषा आंखते फिर ऐसे डाल के खराब करते किसी का हाथ तोड़ दिया किसी की नाक तोड़ दी फिर उसको जमीन में गड़ा है वो जमीन में गड़ी साल छः महीने में पुरानी शक्ल ले लेती उसको बड़े से बड़े पारखी ही पहचान सकते हैं वो पुरानी नहीं वैसे पाँच रुपए में बिकती अब वो पाँच हजार में बिक सकती एंटीक हो गई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 सुनो दूसरी ओर से आवाज आई तुम लेट जाओ मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ दोपहर का खाना तैयार कर दूँगी घर साफ़ कर दूँगी और बच्चों को नहला भी दूँगी तुम थोड़ी देर आराम करना पर महेश आज कहाँ है महेश कौन महेश जवाब मिला तुम्हारा पति महेश मेरे पति का नाम महेश नहीं पहली महिला ने लम्बी सांस ली और बोली फिर नंबर गलत मिल गया क्षमा करें काफ़ी देर खामोशी रही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 जरूर मेरे भाग में खराबी तो है जब तो नहीं मिलता पर तुम्हारे भाग को कैसे जोड़ लो मैंने ऐसा काम करो तुम इसमें से कितना पैसा दान कर दोगे वो तुम मुझसे कह दो फिर पक्का मिलना खुशी में उन्होंने कहा आधा दान कर दूंगा एक लाख की संभावना है पचास हजार दान कर दूंगा मैं इनका पक्का हुआ ये पचास तुम मुझसे मत पूछना मैंने क्या किया ये मैं इनका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 रात जंगल में सोना पड़ता है जंगली जानवरों का डर है अब किस बात का धन्यवाद दे रहे हो तीन दिन से भिक्मंगे की तरह भटक रहे हैं और तुम धन्यवाद देने की सोच सोचिए और तुम कह रहे हो जो मेरी ज़रूरत होती सदा दे देता वो फ़कीर हंसने लगा उसने कहा पागलो तीन दिन से मेरी यही ज़रूरत थी कि भूखा रहूँ पानी ना मिले छप्पर ना मिले जो मेरी जरूरत है वो सदा पूरी कर देता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 जादू की छड़ी है वो हर चीज को छूता है और सोना हो जाती जो है वो तो हो ही जाती है जो नहीं है वो भी सोना हो जाती हम तो रोते ही रहते हैं जो पीछे छोड़ा है उसके लिए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 मेहती होगी हवा घर गाँव की हृदय और हंसियों को छुआ होगा कुआरी उंगलियों का नेह तोड़ आए थे जहाँ हम बांसुरी सी सकती होगी अकेली तान आई अँखें घुल गया होगा छोह खंडहर सी याद की पुर गई होगी सांवली मिट्टी ता कर खोह जोड़ आए थे जिन्हें हम नाम से पुल हुए होंगे अची ने तोड़ आए थे जहाँ हम बासुरी सिसक्ति होगी अकेली तान वो तोड़ी बांसुरियां अतीत की लेकिन तुम्हें लगता अब भी वहाँ स्वर सि सकता होगा वहाँ कुछ भी नहीं जिन फकीर रिंजाई अपने गुरु के पास पहुँचा तो गुरु ने जो उससे पहली बात पूछी उसने पूछा तू किस गांव से आता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 सबको जिसने छोड़ दिया और क्षुद्र को पकड़ लिया नहीं ज्ञानी भोग की कला जानता जो है और जो नहीं है असंसप्त मना नित्यम प्राप्त अप्राप्तम उपासनुते दोनों को भोग लेता वह तो केवल जैसा स्थिति समाधान असमाधान हिताहित विकल्पना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 भीतर से गलित हो गई अहंकार सुन्य पुरुष कर्म करता हुआ भी नहीं करता है निर्ममो निरअहकारो न किंच दीति निश्चिता अंतरगलित सर्वासा कुरिवा करो न ऐसा व्यक्ति सब करता रहता जो परमात्मा करवाता करता रहता जो परमात्मा दर्पण के सामने ले आता उसका प्रतिबिंब बनाता रहता लेकिन कुछ करते हुए भी करता नहीं होता सब कुछ करते हुए भी करता नहीं होता कुरपी करो करता है फिर भी करतत्व का भाव नहीं होता उपकरण मात्र निमित्त मात्र जिसका मन गलत हो गया है और जिसके मन है वह पुरुष कैसी अनिर्वचनीय अवस्था को प्राप्त होता है मन प्रकाश संभव है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 तुम्हें उसकी याद आए सारा बिकमंगापन सदा के लिए समाप्त हो जाता है बीज जल में कप कप हैं लोह सांकल में बंधी नावें, एक हमला रोज होता है काठ की कमजोर पीठों पर घेरता हरोर से आकर एक अजनबी भवर का डर जल महल में थरथराती हैं, पांव पायल में बंधी नावे नाव का तो धर्म है तिरना है जिससे रुकना नहीं आता रुक गई तो कांपती है खुद चल पड़ी तो नीर थर अब पटाती जाल से जल में बंधी नावे तुमने देखा नाव बंधी हो जंजीर बंधे हो वासना की जंजीर से छुद्र के किनारे से चल पड़ो तो विराट तुम्हारा बंधे रहो